काली माता की स्तुति का वर्णन मार्कंडे मुनि ने कहा इसके अनंतर उस समय ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले दक्ष के लिए और मरीची प्रमुख मुनियों से यह वचन कहा था ब्रह्मा जी ने कहा भगवन शंभू की पत्नी होने वाली कौन है जो उनको मोहित कर देगी इसी का ध्यान करते हुए उन्होंने भगवान शिव की कांता के विषय में मन स्थिर करने का उत्साह नहीं किया था हे दक्ष जगनमई महामाया विष्णु की माया के बिना तथा संध्या सावित्री और उमा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनका सम्मोहन कर देने वाली नहीं है इसी कारण मैं इस जगत को प्रसूत करने वाले भगवान विष्णु की माया योग निद्रा का स्तुवन करता हूं क्योंकि वही अपनी सुंदरतम स्वरूप से भगवान शंकर को मोहित करेगी हे दक्ष आप तो उसी विश्व के स्वरूप बालिका यजन करो जिसके करने से वह आपकी पुत्री होकर भगवान की पत्नी होगी श्री मार्कंडे मुनि ने कहा इस प्रकार के ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके मरीचि आदि के द्वारा पूजित दक्ष ने सृजन करने वाले ब्रह्मा जी से कहा था दक्ष प्रजापति ने कहा हे लोगों के ईश हे भगवान जो परत्यक्त्या और जगत का हित करने को अपने कहा है वह मैं भली भांति करूंगा जिससे उसके मन को हरण करने वाली समुत्पन्न हो जावे मैं ठीक उसी भांति का हो जाऊंगा जिस प्रकार से मेरी पुत्री स्वयं ही महात्मा संभू की पत्नी होकर विष्णु की माया हो जावे मार्कंडे मुनि ने कहा उस बेला में मरीचि जिनमें प्रमुख थे उन सभी ऋषियों ने इसी प्रकार होवे यही कहा था फिर प्रजापति दक्ष ने जगत से परिपूर्ण महामाया का अभ्यंजन करना आरंभ कर दिया था क्षीरोद के उत्तर में नीर में स्थित होकर उस देवी को अपने हृदय में विराजमान करके अर्थात उसका अपने मन में पूर्णतया ध्यान करके प्रत्यक्ष रूप से अम्मिका के अवलोकन करने के लिए तपस्या का समाचरण करने के लिए आरंभ कर दिया था नियत होकर संयत आत्मा वाले और शूद्रण व्रत से संयत होते हुए तप किया था उस तप करने के समय में आरंभ में केवल वायु का आहार फिर बिना आहार किए हुए और जल का ही केवल आहार तथा पत्तों को आहार करने वाला वह वा दक्ष रहा था दक्ष के तप करने के लिए चले जाने पर समस्त जगत के पति ब्रह्मा जी परम पवित्र सेवी पवित्रतम परम श्रेष्ठतम मदरांचल के समीप चले गए थे वहां पहुंचकर जगत के धात्री जगत मई विष्णु के माया का वचनों के द्वारा और अर्घों से एक मन होकर 100 वर्ष तक स्तुवन किया था परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा विद्या अविद्या के स्वरूप वाली शुद्धा बिना अवलम्बन वाली निराकुलता जगत की धात्री और स्थूल और अवर्णनीय स्वरूप से समन्वित देवी का स्तवन करता हूं जिससे यह अंशी के अंश भूता सनातनी निद्रा आप हैं ऐसा आपका मैं स्तवन करता हूं आप परमानंद स्वरूपा चति हैं आप परमात्मा के स्वरूप वाली हैं आप समस्त प्राणियों की शक्ति हैं और आप सबको पाषण करने वाली हैं आप सावित्री हैं आप इस जगत की धात्री हैं आप ही संध्या रति और धृति हैं और आप ही ज्योति के स्वरूप के द्वारा इस संसार में प्रकाश करने वाली हैं यथा आप अपने तम के स्वरूप से सदा ही इस जगत को आच्छादन करती हुई स्थित रहा करती हैं आप ही सृष्टि के सृजन स्वरूप से इस संसार को परिपूर्ण करने वाली हैं आप मेधा आप महामाया हैं आप पितृ गणों को मोह देने वाली स्वदएं आप स्वाहा हैं तथा नमस्कार और वषटकार एवं स्मृति हैं आप पुष्टि और धृति मैत्री करुणा और मुदितता हैं आप ही लज्जा शांति कांति और जगत की ईश्वरी हैं आप महामाया स्वाहा और पितृ देवता स्वदएं जो हमारी सृष्टि की शक्ति हैं और जो हरि की स्थिति की शक्ति हैं आप ही शक्ति हैं आप एक ही 10 प्रकार की होकर मोक्ष और संहार करने वाली हैं विद्या और अविद्या के स्वरूप से आप स्वप्रकाश और अप्रकाश हैं आप ही समस्त प्राणियों की लक्ष्मी हैं आप ही छाया और सरस्वती हैं आप ही त्रैमई अद अर्थात वेदों से परिपूर्ण हैं सदा आप त्रमाता हैं आप सब भूतों के स्वरूप वाली हैं जो पितृ गणों के रंजन करने से सामवेद की उद्गीति है वह आप ही हैं सब यज्ञों की देवी आप हैं तथा आप सामधेनी और हवी हैं जो परमात्मा को अव्यक्त अनिर्देश्य निष्कलन रूप है तथा तन्न मात्र सफल और जगनमय है वह आप ही हैं जो मूर्ति विता सर्वधारित्री क्षिति का धारण करते हुए विश्वामभरे लोक में सदा शक्ति और वृति को प्रदान करने वाली आप ही हैं आप लक्ष्मी चेतना कांति और सनातन पुष्टि हैं आप काल रात्रि हैं आप मुक्ति हैं आप शांति प्रज्ञा और स्मृति हैं हे सुख और मोक्ष के प्रदान करने वाली आप इस संसार रूपी महान सागर से पार करने के लिए तारणी और नौका स्वरूप हैं आप प्रसन्न होइए आप समस्त जगतों की गति एवं गतिमति हैं जो सदा ही रहा करती हैं आप नित्य हैं और आप चराचर को मोहित करने वाली अनित्यावी हैं आप सब युगों के सांगोपांगत देवावन करने वाली संदिनी हैं आप नियतियों की चिंता और कीर्ति हैं आप ही उनके आंगों से समन्वित हैं आप संगनी सोलनी चक्रिणी घोर रूप वाली हैं आप समस्त जनों की ईश्वरी हैं आप सब पर अनुग्रह करने वाली हैं आप इस विश्व की आदि हैं आप अनाद हैं अर्थात आप ऐसे हैं जिसका कोई आदि है ही नहीं आप सब पर अनुग्रह करने वाली हैं आप इस विश्व की आदि हैं आप अनादि हैं आप इस विश्व की योनि हैं अर्थात विश्व के उत्पन्न करने वाली हैं और आप स्वयं अयोनि जा हैं अर्थात आपके समुत्पन्न करने वाला कोई नहीं है आप अनंता हैं अर्थात ऐसी हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है आप सब जगतों के एकांत कारिणी हैं अर्थात समस्त जगतों की रचना करने वाली हैं आप नेतांत निर्मला हैं और आपको तामसी कहकर गाया गयाता है आप हिंसा और अहिंसा हैं आप चार मुखों से संयुक्त काली हैं आप सबसे पराजननी हैं तथा आप दामिनी हैं आप ही में यह विश्व लय होता है आप तत्त्व स्वरूपाहि तथा सबको विवरण किया करती हैं आप सृष्टि के हीन हैं आप सृष्टि हैं आप कण रहित होती हैं और श्रुति संपन्नाहि आप तपस्विनी हैं तथा कर चरणों में रहित हैं आप महान हैं आप देव हैं आप चले हैं आप जगदों की आदि हैं आप नव मन और अहंकार भी हैं आप जगदों की आठ प्रकार की प्रकृति तथा कृति हैं आप जगत की नाभि और परामेरु रूप धारिणी हैं आप परा निकट हैं आप परायण आत्मता अर्थात पर और अपर स्वरूप वाली हैं आप शुद्धा माया और अति मोह के करने वाले हैं आप कारण और कार्य होते हैं हे शिवा सिवे आप सत्य और शान्ते हैं आपके रूप विश्व के अर्थ में राग वृक्ष फल हैं आप नेतांत छोटी और दीर्घ हैं आपका स्वरूप नेतांत अणु और बृहत है आप सूक्ष्म होते हुए भी संपूर्ण लोक में व्याप्त रहने वाली हैं आप जगत से परिपूर्ण हैं आप मात्र से हीन विमाना अतिमीमाना अनुमान समुद्र भूता हैं आप ऐसी हैं जो अष्ठी व्यष्टि संभोग और राग आदि से गलित आसय वाली रहती हैं वह आपकी महिमा में आपको जो भ्रांति आदि कहे वह आपका ही स्वरूप है आप इष्ट और अनिष्ट के विभाग के ज्ञान रखने वाले हैं और यतिष्ठ तथा अनिष्ट का कारण हैं आप सर्ग आदि मध्य तथा अंत से परिपूर्ण हैं और उसी भांति आपका रूप है आठ अंगों वाले योग से बारंबार इस प्रकार से संपादन करके जो तत्त्व स्थित किया जाता है वही आपका सनातन रूप है बाह्य और अभहय में सुख तथा दुख ज्ञान और अज्ञान लय और अलह उत्पात और शांति आप ही जगत की स्वामिनी हैं जिसके प्रभाव को तीनों लोकों में कोई भी कहने की शक्ति नहीं रखता है अर्थात किसी के द्वारा भी प्रभाव नहीं कहा जा सकता वह आप उनका भी सम्मोहन करने वाली हैं ऐसा आपको मेरे द्वारा क्या इस्तवन किया जा सकता है आप योग निद्रा महा निद्रा मोह निद्रा जगनमय विष्ट माया और प्रकृति हैं ऐसी आपको कौन स्थिति के द्वारा विभाजित करें जो मेरे विष्णु भगवान और शंकर भगवान के बप्पु के बहन करने की स्वरूप वाली है उसके प्रभाव का कथन करने के गुणगान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है अर्थात कोई भी ऐसी क्षमता नहीं रखता प्रकाश कारण ज्योति स्वरूप के अनंतर में गोचर होने वाली आप ही जंगम में स्थिर रूपा एक बाह्य गोचर हैं समस्त जगतों की जननी स्त्री रूप वाली आप प्रसन्न होइए हे विश्व रूपिणी हे विश्व देदे हे सनातनि आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए मार्कंडे मुनि ने कहा विरंच ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से स्तुवन की हुई वह योग निद्रा परमात्मा ब्रह्मा के सामने आविर्भूत प्रकट हो गई थी उस प्रकट हुई देवी योग निद्रा का स्वरूप का अवर्णन किया जाता है वह इष्टनिगद अंजन की कांति के समान धति वाली थी उसका स्वरूप परम सुंदर था वह उन्नत थी और उनकी चार भुजाएं थी वह सिंह के ऊपर सवार थी उनके हाथों में खंग और नीलकमल था उसके केश पास खुले हुए थे सृष्टि के सृजन करने वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष समुपस्थित उस देवी का अवलोकन करके उन्होंने अपने उन्नत कण्णों को विनम्र करके बड़े ही भक्ति के भाव से उन देवी को इष्टवन किया और प्रणपात किया था ब्रह्मा जी ने कहा हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति के रूप वाली हे स्थिति और सर्ग रचना के स्वरूप से समन्वित आपकी चरणारविंदों मेरा बारंबार नमस्कार है चर और अचरों की आप सकती हैं सब सनातन ही सबका विमोहन करने वाली जो श्री सदाही भगवान शंकर की मूर्ति की माया जो विश्वमरा है और जो सबका विवरण किया करती जो हिंग योगनी महिता मनोज्ञा हो आप ऐसी हैं हे आपको मेरा नमस्कार यमाद जिसकी अपने में प्रमिति के द्वारा किया वह आप प्रकाश शुद्ध आदि से संयुता है वह आप राग रहता है आप निश्चित रूप से विविध अनेक अवलंबों वाली विद्या है